एक अमावस्थ थी राशि और एक व्यक्ति जाके तो उसने सोचा कि रात जब लौटूंगा अंधेरा बहुत हो जाएगा और फिर मैं नशे में भी खूंगा सांस लालटन लेता शुरू। वो लालटन ले के मधुशाला गए फिर उसने वहां पर आग और आधी रात बीते वक्त अपने घर की तरफ वापस लौटा चलते वक्त उसने लालचन उठा ली और घर की तरफ चला लेकिन रास्ते पर जगह जगह खड़े हुए जानवरों से मकानों से रास्ते पर गुजरते लोगों से उसकी टक्कर होने लगी वो बार बार अपनी लालटन उठाकर देखने लगा और पूछने लगा अपने मन में कि आज लालटेन को क्या हो गया है प्रकाश नहीं मालूम होता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 जाते समय उसने सोचा कि रात जब लौटूंगा अंधेरा बहुत हो जाएगा और फिर मैं नशे में भी होऊंगा लालचन लेता वो लालटन लेकर मधुशाला गए फिर उसने वहां रात पी और आधी रात बीते वो अपने घर की तरफ वापस लौटा चलते वक्त उसने लालटन उठा ली और घर की तरफ चला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 उसने गुस्से से लालटीन पटक दी और उसने कहा कि ठीक ही कहते थे पुराने लोग कि कलयुग आएगा जब प्रकाश भी को प्रकाश नहीं देगा ये लालटीन भी कलयुग मालूम पर फिर सुबह उसे बेहोश हालत में ही घर उठा पहुंचाया गया दोपहर मधुशाला के मालिक ने एक नौकर भेजा और उसके साथ एक चिट्ठी भेजी उस चिट्ठी को उसने जाके उस रात शराब पीए आदमी को दी उस चिट्ठी में मधुशाला के मालिक ने लिखा था मेरे मित्र रात को भूल से अपनी लालचिन की जगह मेरे तोते का पिंजरा उठा के ले गया मैं लालचन वापस भेज रहा हूँ कृपा करके मेरा तोते का पिंजरा तुम वापिस लौटा उसने पीछे जाकर देखा वो रात तोते का पिंजरा ले आया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 इस बात में कि पूर्व के लोग धार्मिक थे या भारत के लोग आध्यात्मिक थे ये बात सरासर झूठी है अब तक कोई जमीन पर कोई मुल्क आध्यात्मिक नहीं रहा है। इस झूठी बात के कारण हमको ये भ्रम पैदा होता है कि हम आध्यात्मिक आत्मित हम शांति होते और तब इसका परिणाम ये होगा कि अगर इतने आत्मित नहीं हो सके इसका मतलब सारी दुनिया कितनी आध्यात्मिक हो जाए शांत नहीं हो सके पहली बात हम आध्यात्मिक नहीं इसलिए दूसरा निष्कर्ष लेने कोई भी जरूरत नहीं है पहले उस पर ही हम विचार करें हम कैसे अध्यात्मिक तो बातें करने से कोई आध्यात्मिक हो जाता है तब तो तोते भी इसके वचन बोल देंगे और आध्यादने रामायण तो की पंक्तियां और आध्यात्मिक शब्दों कोई नहीं हो सच्चाई है लोग आध्यात्मिक नहीं होते वे भी इन शब्दों को दोहरा आध्यात्मिक होने की इधर तीन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 ये बात बिल्कुल झूठी होगी गोड से तो हमारा प्रतिनिधि हो भी सकता है गांधी हमारे प्रतिनिधि बिल्कुल नहीं अब हम पीछे की तरफ सोचते हैं बुद्ध के जमाने के लोग बड़े अच्छे थे क्योंकि बुद्ध हमें याद बुद्ध बिल्कुल अकेले आदमी हैं वो जमाने के प्रतिनिधि नहीं महावीर हमें याद है क्राइस्ट हमें याद है सुखरात हमें याद है कृष्ण और राम हमें याद है उनके आधार पर हम सोचते हैं कि उस जमाने के लोग कितने धार्मिक और तो कितने आध्यात्मिक थे ये सारा तर्क अत्यंत मिथ्या और झूठ ये एक आदमी के आधार पर सभी लोगों का निर्णय लेना ये बिल्कुल गलत है सच्चाई इससे उल्टी सच्चाई यह है कि बुद्ध अपने जमाने के प्रतिनिधि नहीं थे अन्यथा बुद्ध किन लोगों समझा रहे थे कि चोरी मत करो बेईमानी तो मत करो झूठ मत बोलो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 हर किताब कहती है पहले के लोग अच्छे थे, हर उपदेशक कहता है पहले के लोग अच्छे थे, अतीत अच्छा था ये हम मान लेते हैं और इससे एक कठिनाई एक कंट्रोडिक्शन एक विरोधाभास खड़ा हो जाता है कि इतने दिनों तक हम आध्यात्मिक रहे और फिर हमारी ये स्थिति हो रही है। ये हमारा पतन सिर्फ समझाना बहुत कठिन हो जाता है तब फिर एक ही रास्ता रह जाता है या तो हम कलयुग के ऊपर दोस्त थोप ही खराब है लेकिन ये बड़ी बचकानी दलील है समय खराब नहीं होता न अच्छा होता है युग खराब नहीं होते तब फिर दूसरा रास्ता ये है कि हम पश्चिम के भौतिकवाद के ऊपर सारा दोष थोप दें, कम्युनिज्म के ऊपर मास्तिकता के ऊपर साइंस के ऊपर के ऊपर और पश्चिम के ऊपर सारा दोस्त थोप कि पश्चिम के भौतिकवादियों ने सब बर्बाद कर दिया ये भी बड़ी कमजोर और बड़ी नबुमस दलील किसी घर का दिया बुझ जाए और घर में अंधेरा जाए और घर के लोग बाहर जाके कहने लगे कि हम क्या करें अंधेरे में आके हमारे दीयों को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 अंधेरे का कभी भी कोई कसूर नहीं रहा मैंने सुना है एक बार अंधेरे में जाकर भगवान से प्रार्थना की थी कि सूरज मेरे पीछे बहुत बुरी पड़ा हुआ। सुबह से सांस तक मुझे परेशान करता है रात में मैं विश्राम भी, भी नहीं कर पाता की फिर सुबह से हाजिर हो जाता है सोते से मुझे जगा देता है फिर मेरा पीछा करता है ये हजारों लाखों वर्ष हो गए मैं परेशान हो गया हूं मेरे को समझ में नहीं आता मैंने कभी कोई अहित किया हो सूरज का इसका भी भी पता नहीं मेरे याद में सूरज को बुलाया और अंधेरे के पीछे क्यों पड़े हो क्यों उसे सता रहे हो क्यों उसने तुम्हारा दिवार है सूरज ने कहा अंधेरा अंधेरे से मेरी कोई अब तक मुलाकात ही नहीं हुई मैं उसे पहचानता भी नहीं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 ये बात भी गलत है कि अब तक कोई मूल धार्मिक हो गया है इसलिए आदमी अकांत से अकांत होगा इसलिए आदमी बेचैन है आदमी बेचिन होगा इसलिए असंतोष है असंतोष होगा कुछ व्यक्ति जरूर आध्यात्मिक हुए हैं और जो व्यक्ति आध्यात्मिक हो गए ना उनके जीवन में ना असंतोष है ना अशांति है ना बेचैनी है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 कि उन बीजों के भीतर भी उतने सामर्थ्य नहीं है जितने दूसरे बीजों के भीतर थी प्रत्येक बीज वृक्ष बनने में समर्थ है और प्रत्येक मनुष्य शांति को उपलब्ध करने और प्रत्येक मनुष्य परमात्मा को उपलब्ध करने। मनुष्य एक बीज है और परमात्मा उसका विकास और अगर एक मनुष्य भी उस अवस्था को उपलब्ध होता है जिससे वो प्रभु प्राप्ति कहता है मोक्ष कहता है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 सपने देखना बहुत सुविधा पूर्णी है फिर जो गरीब होते हैं वो रात सपने देखते हैं कि सम्राट हो गए जीवन में बहुत बेचैनी है बहुत दुख है बहुत अशांति है और इसलिए अध्यात्म के और अध्यात्म की शांति के सपने देखना शुरू करते हैं लेकिन सपने सच्चाईया नहीं है।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 आगे कोई विकास दिखाई नहीं पड़ता है कि आगे कैसे विकास होगा ऐसा लगता है कि शायद ऐसा ही होता रहेगा लेकिन अनंत संभावना है मनुष्य की और जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कल बात ही मैं बात कर रहा था एक बिशप था जर्मनी में बिशप राइट वो एक विश्वविद्यालय में प्रवचन करने गया है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 क्योंकि आदमी के अतीत से आदमी का भविष्य बहुत बड़ा है अतीत बहुत छोटा भविष्य बहुत बड़ा ऐसा मत कहिए कि कुछ भी नहीं हो सकता उस व्यक्ति ने टेबल ठोक के कहा कि मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं हो सकता तुम सुझाओ कि क्या हो सकता है क्या संभव है उस आदमी ने जितते हुए कहा उसने कहा कि ये हो सकता है अभी आदमी आकाश में नहीं उड़ता कल आकाश उड़ने लगे तब तक हवाई जहाज नहीं बजे वो बिसअ हंसने तो लगा और उसमें तो दफागल होता हूं दस हजार साल से आदमी सपने देखता है आकाश में उड़ने के कोई आदमी उड़ नहीं पाया आप तक लोग कहानियां लिखते हैं आकाश में उड़ने की लेकिन कोई आदमी उड़ नहीं पाया कोई नहीं उड़ सकेगा ये संभव नहीं है और आप हैरान होंगे उसी बिसअ के दो लड़कों ने पच्चीस साल बाद हवाई जहाज निर्माण किया उसी जिसअ के दो लड़कों ने वो जिंदा था उसने अपनी आत्मकथा में लिखा कि मैं हैरान हो गया हूँ मुझे कल्पना भी नहीं थी कि मेरे ही दो लड़के राइट ब्रदर्स राइटर राइट के लड़के थे दोनों और ओलिवर राइट वो दोनों उसी के लड़के ही लड़के मेरे ही घर में पहला हवाई जहाज निर्माण कर लेंगे इसकी तो मैं कल्पी नहीं कर सकता था क्योंकि मैं तो कहता था दुनिया में कोई नहीं कर सकेगा आदमी का भविष्य आदमी के अतीत से बहुत बड़ा है इसलिए निराश होने का कोई भी नहीं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 अगर हम आत्मिक विज्ञान की खोज में लगे लेकिन आत्मिक विज्ञान के नाम पर हम अंधविश्वासों में पड़े तो फिर ये विकास नहीं हो सकता है आत्म विज्ञान के नाम पर हम अंधविश्वासों को पकड़े हुए विज्ञान के नाम पर आदमी बहुत दिन तक जादूतनों को पकड़े रहा मैजिक था साइंस नहीं थी कोई आदमी बीमार हो जाए तो मंत्र थूको हजारों साल तक मंत्र फूके गए उससे कुछ भी नहीं तो कोई कह सकता था कि आज आदमी स्वस्थ हो ही नहीं सकेगा क्योंकि हम हजारों साल से मंत्र फूक रहे हैं लेकिन आदमी स्वस्थ नहीं होता वो दिशा गलत थी वह आदमी के स्वस्थ होने की असंभावना नहीं थी वो दिशा गलत थी मंत्र फूकने से कुछ भी नहीं हो सकता लेकिन फिर आदमी ने खोज दिन की रुक नहीं गया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 लेकिन मन के संबंध में भी हम जादू सोने की स्थिति में है भी मन के संबंध में हमारी विज्ञान की स्थिति पैदा नहीं हो एक समुद्र के किनारे एक बाप अपने बेटे को लेकर चलने गया था छोटा सा बेटा वो तो समुद्र के किनारे टहल रहा है शांत सूर्य रहा वो तो छोटा बेटा अपने बाप को बड़ा ताकतवर मानता है बाप उसके सामने आकर भी चलता है जो भी बच्चा पूछता है वो उत्तर दे रहा है और बच्चे को सभी उत्तर सही मालूम करते हैं क्योंकि बाप कह रहा है तो ठीक ही कह रहा होगा हालांकि बाप के दिए गए उत्तर में और बच्चों के दिए गए उत्तर में कोई बहुत बुनियादी फर्क नहीं होता अज्ञान करीब करीब बराबर बच्चे की प्रसंसा भरी आंखों से बाप बहुत खुश हो गया तट कोई भी नहीं है सूर्य जुड़ने लगा उसने अपने लड़के से गागे देख अब मैं सूरज को आज्ञा देता हूं कि डूब जाए और उसने जोर से कहा कि गो डाउन गो डाउन वो तो सूरज को डूब ही रहा था तो सूरज डूब गया वो बच्चा चकित खड़ा रह गया उसने अपने बाप को कहा डू इट अगेन रेडी डू इट अगेन एक बार और करके दिखाइए बेटा बहुत मजा आया एक बार और करिए पिता ने कहा कि यह काम दिन में एक ही बार होता है अब कल मंत्र की ताकत इतनी है कि मैं एक ही बार कर सकता हूँ अब कल को लेकिन बच्चा आदमी कल जवान हो जाएगा और जान लेगा ये मंत्र की ताकत से नहीं हुआ आदमी अपने बचपन से गुजरा है जहां तक पदार्थ का संबंध है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 क्यों हम जंगलों के निवासी ने अब तक अध्यात्म की दिखाने कुछ कारण है जिनकी वजह से यह हो गया कुछ एक दो कारणों पर आज मैं आपसे बात करूंगा मैं आपसे बात करूंगा पहली तो बात विज्ञान संदेह से विकसित हुआ और धर्म विश्वास के कारण मर गया विज्ञान का सारा विकास हो सका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 कोई उसे चला भी नहीं रहा और वो चला जा रहा है चला जा रहा उसको तो शर्त नहीं होता कि रुक के देख ले कि कोई पीछे चलाने वाला भी है या नहीं तुम तुमको पीट के हो। उस तेली ने कहा अगर तुम बैल को धार्मिक कहते हो तो मुझको एक पुरोहित समझ लो देखते नहीं हो मैंने उसकी आंख की तो पट्टियां बांध दी उसे दिखाई नहीं पड़ रहा है उस विचारक ने कहा कि ये भी ठीक है बांध दी हैं लेकिन कभी वो रुक के भी तो पता लगा सकता है, है घंटी बांध दी जब तक वो चलता रहता है घंटी बढ़ती रहती है जब वो रुकता है घंटी रुक जाती मैं उठ को उसको फिर चला देता हूँ उससे पता भी नहीं चल पाता कि पीछे कोई मौजूद नहीं था उस विचारक ने कहा एक अंतिम प्रश्न और बेल वाला ना समझ मालूम होता है खड़े होकर सिर हिलाता रहे तो घंटी बजती रहेगी और तुम समझोगे कि बैल चल रहा उस टेली ने तुम्हारा धीरे बोलिए कहीं आपकी बात बैल ना सुन ले। हमारा सारा धंधा ही चौपट हो है अगर बैल को यह पता चल जाए कि सिर खड़े रहे के घंटी बजाई जाए धर्म के नाम पर धंधा है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 लेकिन प्रेम अगर मैंने नहीं किया तो मैं प्रेम को नहीं जान पाऊंगा प्रेम के संबंध में जान लेना और प्रेम को जान लेना तो भिन्न बातें हैं। धर्म के संबंध में जान लेना और धर्म को जान लेना तो भिन्न बातें है धर्म विश्वास से नहीं विवेक से उपलब्ध होता है और विवेक श्रद्धा से नहीं संदेह से उपलब्ध होता पहली बात विचार कर लेनी जीती है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 लेकिन धर्म के दुकानदार कहते हैं हंडी ठोक के मत देखना हम जो देते हैं वो बंद करके ले लेना क्योंकि तुमने आख खोली के नरक में गए आंख खोलने, खोलने वाले लोग भटक जाते हैं आख बंद करके जो स्वीकार करते हैं वही परमात्मा तक पहुंचते मैं आपसे कहता हूँ कोई आदमी अगर आंख बंद करके परमात्मा भी पहुंच जाए तो ऐसे पहुंचने से इनकार कर देना चाहिए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 पानी का नियम एक पदार्थ का नियम एक परमात्मा के नियम अनेक कैसे हो सकते कोई नियम अनेक नहीं हो सकते नियम हमेशा सार्वभौम होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। जमीन पर 300 धर्म है 300 साइंस हो सकते हैं जमीन पर जिस दिन जमीन पर 300 सौ साइंस होगी समझ लेना कि जमीन एक बड़ा कागलखाना हो गया लेकिन तीन धर्म है जमीन पर और रोज खड़े होते जाते हैं क्योंकि एक पादल आदमी को एक ख्याल पैदा हो जाए कि मुझे सत्य उपलब्ध हो गया और वो जोर से टेबल पीट कर कह सके कि मुझे सत्य उपलब्ध हो गया दस पच्चीस कमजोर आदमी कब हुए उसके पास इकट्ठे हो जाएंगे इसलिए सत्य उपलब्ध हो गया इसलिए तो वो जोर से बोलता है जोर से बोलने का बड़ा प्रभाव पड़ता है एक गुरु एक बहुत बड़ा वकील अपने शिष्य को समझा रहा था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 इतने जोर से पीटें कि सारी अदालत समझे कि जो आदमी जोर से टेबल पीट रहा वो ठीक ही पीट रहा होगा क्योंकि कोई झूठा आदमी जोर से टिबिल को यह ख्याल पैदा हो जाए की मैं पैदम्बर हूँ मैं अवतार हूं मैं फलानू जी का औस पागलों को ही ये ख्याल पैदा होते किसी समझदार आदमी को यह ख्याल पैदा नहीं होता धार्मिक आदमी को यह ख्याल पैदा नहीं होता कि मैं तीर्थन करू मैं अवतार हूँ मैं पैदम करूं मैं ही ईश्वर का संदेश लेके आया हूँ ये सब विक्षिप्त तो और न्यूरोटिक दिमागों के लक्षण धार्मिक आदमी को तो ये ख्याल होता है मैं वू ही नहीं मैं क्या संदेश लेके आऊंगा धार्मिक आदमी तो वो है जो परमात्मा में मिट जाता है और अभी हम उन धार्मिक लोगों को पकड़े बैठे हैं जिनकी घोषणा जिनके अहंकार की घोषणाएं बड़ी मजबूत है कि मैं ये हूं मैं वो हूँ और कमजोर लोग उनके आस इकट्ठे होते हैं और एक नया धर्म खड़ा होता है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 मुझे जाते वक्त धन दे सकते हैं मैं अपने बेटे को जाते वक्त धन दे सकता हूं लेकिन ज्ञान नहीं अनुभव नहीं मैंने जो जाना और जिया है उसे मैं ज्यादा से ज्यादा शब्द दे सकता हूं लेकिन वो अनुभूति ट्रांसफरेबल नहीं है एक हाथ से दूसरे हाथ में नहीं दी जा सकती अब तक हमने अनुभूतियों को भी हस्तांतरणीय मान लिया और जो दिया गया उसे हम पकड़ के बैठ गए फिर हमारे हाथ में कोई रास रह जाए तो आश्चर्य नहीं है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 और शीतलता से भरी हुई हवाओं में वो आनंद से नाच उठा गीत गाने लगा फिर उसे ख्याल आया कि मैं अकेला आया उसकी पत्नी उसकी फ्रेसि तो दूर एक अस्पताल में बीमार पड़ी। रही है खुशी मैं उसे किस तरह भेजूं ये आनंद जो मैंने जाना है सुबह समुद्र के तट पर यह उसे किस तरह पहुंचाऊ फिर वो कभी ही था उसे ख्याल आया कि क्यों ना मैं एक सुंदर पेटी बनाऊ और उसमें ये सब रोशनी और ये सब हवा कर दू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 उसकी पत्नी थोड़ी तो हैरान हुई क्योंकि स्त्रियां चाहे कितनी ही भावुक हो कवियों से कम भावुक हो हैरान हुई कि पेटी में कैसे ये आ सकता है लेकिन हो सकता है मां कभी था उसका पति और कभी क्या नहीं कर सकते हैं जहां कोई नहीं पहुंचता कहते हैं कभी वहां पहुंच जाते शायद कोई तरकीब क्यों हो उसने पेटी खोली वहां तो खाली पेटी थी न कोई सुगंध थी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 फिर उन्हें ख्याल आता है कि यह अनुभव परमात्मा के निकट आके जो उपलब्ध हुआ इसे अपने प्रेमियों के पास कैसे भेजें? उनका प्रेम ठीक है उनकी करुणा ठीक है उनका स्मरण ठीक है उनकी दया ठीक है वे तो बड़ी अनुकम्पा के भरते हैं और शब्दों की पेटियों में उस अनुभव को भर के बेच हैं फिर हमें गीता मिल जाती है कुरान मिल जाता बाइबल मिल जाती धम्म मिल जाता एक से एक बढ़िया शास मिल जाते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 और सागर के किनारे पहुंचने की तीव्र तीव्र अभी हमारे भीतर पैदा हो जाए शायद हम भी वहां जाना चाहें जहां बुद्ध ने जाके जाना जहां कृष्ण ने जाके नाचा जहां क्राइस्ट ने जाके पहचाना शायद हम भी वहां जाना चाहें लेकिन नहीं हम यहीं तरफ हो जाते हैं पेटियों को शब्दों को पकड़ के बैठ जाते हैं एक मंदिर बना लेते हैं अपने घर में हमारी गीता का मंदिर हमारे बैबल का मंदिर हमारे कुरान का मंदिर फिर हम पूजा करते हैं और यही प्रप्त हो जाते हैं और वो सागर जिसके पास जाना जरूरी था और भी दूर रह जाता है हमारी आंख भी उस तरफ उसमें बंद हो जाती धर्म शास्त्र में नहीं है धर्म अनुभूति में है शास्त्र अनुभूति से निकले हुए उच्छिष्ट से ज्यादा नहीं झूठ है से ज्यादा नहीं लेकिन उनको पकड़ के परंपराओं को पकड़ के सिद्धांतों को पकड़ के आत्मी रुक गया इसलिए आदमी आध्यात्मिक नहीं हो पाया श्रद्धा से मुक्ति चाहिए अगर मनुष्य को आध्यात्मिक बनाना हो परंपरा से मुक्ति चाहिए शास्त्र से मुक्ति चाहिए तो मनुष्य के भीतर वो संभावना प्रकट हो सकती है जो उसे प्रभु से निकट पहुंचा देती है प्रभु तो बहुत बहुत निकट है लेकिन हम कुछ पीठ किए हुए खड़े हैं। सत्य तो हम सबके हाथ की संभावना है लेकिन हम असत्य को पकड़ के बैठे हैं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 मेरी और कोई चीज असफल हो जाए निराशा कभी असफल नहीं होती जिस आदमी को मुझे परमात्मा के तरफ जानने से रोकना होता उसको मैं देता और सब चीजें असफल हो जाती है कठोर आदमी नम्र बन जाता है हिंसक आदमी अहिंसक हो जाता है झूठ बोलने वाला सच बोलने लगता है और सब गल गलत साबित हो जाती है लेकिन निराशा मेरी कभी गलत साबित नहीं होती क्योंकि निराश आदमी कुछ होने का छोड़ देता है हिंसक को हमेशा लगता रहता हैदार हो जाऊ है लेकिन निराश का मतलब ये है कि जिसको ये लगता है अब मैं कुछ भी नहीं हो सकता तो निराशा सबसे अद्भुत चीज है मेरे पास इसको मैं सस्ते में नहीं देख सकता सब चीजें बिक गई निराशा नहीं दिख सकती वो शैतान के पास अभी भी है और अभी भी वो एक ही तरकीब से सारी मनुष्य जाति को आगे बढ़ने से हमेशा रोक